प्रश्नोत्तरदीप मारा ईश्वर तत्व जिज्ञासा कोई साधक ईश्वर कृपा का अनुभव करके कैसे समझे कि यह कृपा भ्रम नहीं है समाधान जब साधक पर ईश्वर की कृपा होती है तो उसे यह शंका नहीं हो सकती है कि यह भ्रम है ईश्वर कृपा में एक शक्ति होती है कि वह साधक के अंदर से ईश्वर कृपा विषयक संदेह को समाप्त कर देती है जिज्ञासा जगत निर्माण में हेतु परमात्मा स्वयं है या उसकी इच्छा समाधान जगत निर्माण किसी दूसरे की इच्छा से नहीं परमात्मा की इच्छा से ही होता है पर उस इच्छा को करने वाला तो परमात्मा ही है अतः मूल रूप से जगत निर्माण में हेतु परमात्मा ही है जिज्ञासा परमात्मा को किस नाम से पुकारने पर वह जल्दी सुनता है समाधान परमात्मा अरूप अनाम है जिसका कोई नाम नहीं रूप नहीं उसे किसी भी नाम से पुकारो क्या अंतर पड़ता है जब सभी नाम उसी के हैं तो छोटा बड़ा कैसे होगा वह अनाम अरूप होते हुए भी कण कण में व्याप्त है इसलिए अपने यहाँ मिट्टी पत्थर वृक्ष इत्यादि में भी उसका पूजन कर लेते हैं अतः श्रेष्ठता न्यूनतम नाम में नहीं है व्यक्ति के भाव में है यदि पुकारने वाले का भाव श्रेष्ठ है तो वह किसी भी नाम से पुकारने पर सुनता है जिज्ञासा ईश्वर संसार में होने वाली प्रत्येक घटना को अलग अलग समय में जानता है अथवा एक ही समय में जान सकता है समाधान संसार में होने वाली प्रत्येक घटना को ईश्वर एक ही साथ जानता है इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए हम लोगों को यहां संशय इसीलिए हो जाता है कि हम परिच्छिन्न अंतकरण में स्थित होकर ऐसा विचार करते हैं समष्टि अंतकरण को धारण करने वाले ईश्वर के निश्चय और ज्ञान के विषय में जीव ठीक निर्णय नहीं कर सकता